भारतीय दर्शन तृतीय परिच्छेद भगवत गीता में दार्शनिक विचार उपनिषदों के द्वारा ज्ञान का विस्तार होता था अधिकारी लोग इनके उपदेशों को आचार्यों के मुख से सुनकर उन पर तर्क वितर्क के द्वारा मनन कर परम पद तक पहुँचने का प्रयत्न करते थे किंतु उपनिषद के मंत्र रहस्यपूर्ण हैं इनके अर्थ को सभी सुगमता से नहीं समझ सकते और न तो सभी इन उपदेशों के समझने के पूर्ण अधिकारी ही हैं इसलिए इनसे आपामर जानता तो विशेष लाभ नहीं होता परंतु ज्ञान की प्राप्ति से कोई वंचित रह जाए यह इष्ट नहीं है इसलिए सरल रूप में उपनिषद की ज्ञान की बातें गीता के उपदेशों के द्वारा जनता को प्राप्त होती है उपनिषदों के उपदेशों के प्रचार के पश्चात महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों के मुख्य योद्धा अर्जुन थे कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ के सारथी थे अर्जुन बहुत ही पराक्रमी थे इनके समान वीर दूसरा कोई उन दिनों नहीं था इनमें शक्ति उत्साह पौरुष और साधन सभी पर्याप्त मात्रा में थे जिनके सहारे महाभारत के युद्ध में इनकी जय निश्चित थी सबसे बड़ी बात तो यह थी कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा कृष्ण के रूप में इनके सारथी थे पुनः जय प्राप्त करने में शंका ही क्यों हो सकती थी इन बातों का अभिमान भी अव्यक्त रूप में अर्जुन में अवश्य रहा होगा परंतु अभिमान की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई और युद्ध क्षेत्र में सुसज्जित रथ पर पहुंचते ही मोह ने अर्जुन को अभिभूत कर लिया जिन जिन साधनों पर उन्हें पूरा भरोसा था वे सभी इनका साथ छोड़ गए इनका प्रिय धनुष गांडीव शक्तिहीन हो गया अतएव पौरुषहीन होकर अपने अहंकार की पराजय मानकर भगवान के प्रति अर्जुन ने आत्मसमर्पण किया अर्जुन के मन में एकमात्र भय और मोह था कि उनके अत्यंत निकट के संबंधी युद्ध में मारे जाएंगे वे असंख्य लोगों की मृत्यु के भय से व्याकुल हो गए थे अपने प्रियजनों के मरणजन्य वियोग के दुख को वह नहीं सह सकते थे अतएव वह युद्ध नहीं करना चाहते थे भगवान कृष्ण भक्त वत्सल हैं उनके प्रिय मित्र अर्जुन ने जब उनके प्रति आत्मसमर्पण किया अपनी हार मानी अर्थात अपने अभिमान का तिरस्कार किया और अपने को उनका शिष्य बताया शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम तब भगवान ने अर्जुन को ज्ञान का उचित उपदेश दिया उपदेश का मुख्य विषय तो एकमात्र यह है कि मृत्यु कोई अपूर्व वस्तु नहीं है कोई मरता नहीं है आत्मा अजर और अमर है जिस प्रकार पुराने फटे हुए वस्त्र को छोड़कर मनुष्य नवीन वस्त्र को धारण करता है उसी प्रकार जीवात्मा जर्जर और अकर्मण्य एक शरीर को छोड़कर दूसरे नवीन शरीर का ग्रहण करता है और उससे पुनः तत्व ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है अतएव अर्जुन को मृत्यु का भय करना सर्वथा अनुचित है मृत्यु से डरना अर्जुन का अज्ञान है इसी उपदेश के साथ साथ और भी अनेक ज्ञान की बातें भगवान ने अर्जुन से कही इनके उपदेश को सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो गया और वे अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़े उपदेश सुनने के अनंतर अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृतिलब्धा स्थितोष्मी गत संदेह करिष्ये वचनम तब यही अति संक्षेप में भगवत गीता का सारांश है इन बातों से स्पष्ट है कि उपनिषद और गीता इन दोनों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय आत्मा के स्वरूप का निरूपण ही है दोनों में ज्ञान प्राप्ति के उपदेश के साथ साथ कर्म करने का उपदेश है गीता में विशेषता है निष्काम कर्म करने की भक्त के स्वरूप का विवेचन विशेष रूप से गीता में है ये बातें उपनिषदों में भी है किंतु गीता में सरल तथा स्पष्ट शब्दों में इसका वर्णन है जिससे साधारण जनता भी इन बातों को उप, उपनिषद और समझ और समझ सके वस्तुतः जितनी बातें उपनिषदों में है ये सब गीता में भी है अतएव कहा गया है सर्वोपनिषदोगाओ दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम घृता मृतम इसलिए एक प्रकार से गीता भी उपनिषद कहलाती है लोगों के लिए यह भी उतना ही महत्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रंथ है जितना उपनिषद